अनोशो ठोक दरिया कहे शब्द निर्बाना नंबर सेवन पांच की कोठरी मे जा लज जीवत बासा करे निपट नी चाल दरिया तन से नहीं जुदा सब कुछ तने के मही जोग जुगति सो पाइ बिना जुगती कि छुना दया दिल दरियाब हैं अगमयपा रबयंत सब में तुम तुम में सब है। जानी मरम कोई सन माला टोपी भेष नहीं, नहीं सोना सिंह सदा भाव सत्संग है जो कोई करार पर आत्म के पूजते निर्मल न मयधार पंडित पत्थल पूजते भटे के जम के द्वार माला भेस नहीं नाही मसीह कोंक सत सुकृत के तब तोरे गढ़ दरिया भव जल आगुमयती सतगुरु कर हूँ जहाज ते पर हंस चढ़ाई के जा करह सुखराज कोठा महल अटारिया सुनेू सबन बहुरा सतगुरु सबत चुने बिना जौ चुन में दरिया कहे शब्द निर्वाणा। जीसस ने कहा है आंखें हो तो देख लो कान हो तो सुन लो आंखें तो सभी के पास हैं और कान भी सभी के पास हैं और निश्चित ही जीसस अंधों और बहरों से नहीं बोल रहे थे ठीक तुम जैसे लोगों से बोल रहे थे ऐसी ही उनकी आंखें थीं ऐसे ही उनके कान थे लेकिन आंख होने से ही देखना सुनिश्चित नहीं है और कान होने से ही सुनना अनिवार्य नहीं है आंखें रहते रहते भी कोई चूक जाता है कान रहते रहते भी कोई चूक जाता है क्योंकि एक और भी सुनने का ढंग है एक और भी देखने का ढंग है वही ढंग सारे धर्मों का सार है तुम्हारे घर में आग लग गई हो और बाजार में तुम्हें किसी ने कहा हो कि घर में आग लग गई तुम यहां क्या कर रहे हो भागोगे तुम घर की तरफ राह पर चलते लोग तुम्हें अब भी दिखाई पड़ेंगे कोई रास्ते में नमस्कार करेगा तो अब भी दिखाई पड़ेगा तुम अंधे नहीं हो गए हो लेकिन फिर भी कुछ दिखाई ना पड़ेगा जिसके घर में आग लगी हो उसे राह पर चलते लोग दिखाई नहीं पड़ते कोई नमस्कार करेगा सुनाई नहीं पड़ेगा और कल अगर कोई याद दिलाएगा कि राह पर मिला था नमस्कार की थी आपने उत्तर भी ना दिया तो तुम क्षमा मांगोगे तुम कहोगे क्षमा करना उस क्षण में होश में नहीं था तो इसका अर्थ हुआ होश से देखा जाए तो ही दिखाई पड़ता है बेहोशी से देखा जाए तो दिखाई नहीं पड़ता होश से सुना जाए तो सुनाई पड़ता है होश से जिया जाए तो जीवन परमात्मा हो जाता है और बेहोशी में जिया जाए तो पत्थरों के अतिरिक्त यहां कुछ हाथ ना लगेगा और हम सब बेहोश जी रहे हैं हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई नींद में चले हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई शराब पिए हुए चले हमारा जीवन जागृत जीवन नहीं है इसलिए दरिया तो कहते हैं कि मैं शब्द निर्वाण के कह रहा हूं मगर तुम सुनोगे या नहीं सब कुछ तुम पर निर्भर है चिकित्सक हो औषधि हो लेकिन बीमार दवा पिए ही ना निदान हो जाए औषधि खोज ली जाए इतने से ही तो कुछ ना होगा निदान तो हो चुका बहुत बार हो चुका आदमी की बीमारी जानी पहचानी सदियों सदियों में एक ही बीमारी से तो आदमी परेशान रहा मूर्छा की बीमारी प्रमात की बीमारी बेहोशी की बीमारी नाम अलग अलग सदगुरुओं ने अलग अलग दिए हो भला पर बीमारी एक है और औषधि भी एक है औषधि भी सदियों सदियों से ज्ञात है जागो मगर या तो तुम भोगते हो या भागते हो जागते कभी नहीं भोगने वाला भी डूबा रहता है और भागने वाला भी डूबा रहता भोगी और त्यागी में बहुत भेद नहीं एक ही तरह के लोग हैं एक संसार की तरफ मुंह करके भाग रहा है एक संसार की तरफ पीठ करके भाग रहा है मगर दोनों भाग रहे हैं जाग कोई भी नहीं रहा है और जागने वाला सुन पाता है, और जो जाग लेता है उसके प्राणों में अनाहत का नाद उठता है उसके प्राणों में कृष्ण की बांसुरी बजती, उसके प्राणों में कुरान की आयतों का जन्म होता है उसके शब्द शब्द भगवत गीता हो जाते, जो जानता है वह यह भी जान लेता है कि मैं और परमात्मा दो नहीं अनल हक का उद्घोष होता है पश्चिम में नई नई एक खोज है होलोग्राम समझने जैसी खोज है तुम अगर किसी तस्वीर के चार टुकड़े करो तो तस्वीर चार टुकड़ों में बढ़ जाएगी होलोग्राम एक नई तस्वीर की कला है लेसर किरणों से होलोग्राम की तस्वीर उतारी जाती जैसे तुमने गुलाब के फूल पर लेसर किरणें फेंकी और उसकी तस्वीर उतार ली यह तस्वीर बड़ी अनूठी होती इसका अनुठपन इतना चमत्कारी है कि अगर तुम इसे समझ लो तो तुम्हें उपनिषदों का महावाक्य तत्व मसी समझ में आ जाए तुम्हें मंसूर की वह उद्घोषणा अनलहक मैं ईश्वर हूं यह समझ में आ जाए विज्ञान ने पहली बार तत्व मसी के लिए समर्थन दिया है होलोग्राम से उतारी गई तस्वीर की कई खूबियां पहली खूबी जब लेसर किरणें गुलाब के फूल पर फेंकी जाती हैं और तस्वीर उतारी जाती तो तस्वीर में फिल्म पर गुलाब नहीं आता सिर्फ गुलाब के आसपास नाचती हुई लेसर किरणों की तरंगें आती गुलाब नहीं आता जैसे तुम झील में पत्थर फेंको और झील में तरंगें उठें और फिर तुम तस्वीर उतारो तो पत्थर की तो कोई तस्वीर आएगी नहीं पत्थर तो कभी क जाकर झील की तलहटी में बैठ गया लेकिन लहरों पर उठती हुई वर्तूलाकार तरंगे उनकी तस्वीर आएगी ऐसे ही लेसर किरणें जब किसी भी विषय पर फेंकी जाती तो विषय की तो पकड़ नहीं आती फिल्म में लेकिन विषय के चारों तरफ उठती हुई वर्तूलाकार तरंगों का चित्र आता है मगर यह चित्र बड़ा अनूठा है अगर इस चित्र में से फिर लैसर किरणों को तुम डालो तो पर्दे पर गुलाब का फूल आता है और भी खूबी की बात है अगर इस फिल्म को तुम दो टुकड़ों में तोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हर टुकड़े के द्वारा पूरा गुलाब का फूल पर्दे पे आता है चार टुकड़ों में तोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हर टुकड़े के द्वारा गुलाब का पूरा फूल ही पर्दे पे आता है तुम इसे हजार टुकड़ों में तोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता जितने छोटे खंड कर सको कर लो मगर हर छोटे खंड से पूरा गुलाब का फूल पर्दे पे आता है ये तो बड़ी आश्चर्यजनक खोज इसका अर्थ हुआ कि अब तक का सारा गणित गलत हो गया पुराना गणित कहता है अंश कभी अंशी के बराबर नहीं होता कैसे होगा अंश छोटा होगा अंशी से खंड छोटा होगा अखंड से मगर होलोग्राम कहता है खंड अखंड के बराबर होता है अंश अंशी के बराबर होता है दिखाई कितना ही छोटा पड़ता हो लेकिन इसमें पूर्ण समाया होता है बूंद में सागर समाया है बीज में वृक्ष समाया है एक छोटे से अणु में सारा ब्रह्मांड समाया है यही तो उद्घोषणा है उपनिषदों की तत्व मसी मैं वही हूं तुम वही हूं तुम में और परमात्मा में कोई गुणात्मक भेद नहीं तुम उसकी ही छोटी तस्वीर लेकिन तुम में परमात्मा पूरा का पूरा है जितना कि पूरे अस्तित्व में है उससे जरा भी कम नहीं यह गणित में एक नई क्रांति है विज्ञान में एक नया उद्घोष है रहस्यवादियों ने इसे सदा जाना था लेकिन विज्ञान के द्वारा इसे पहली बार समर्थन मिला है इसे देखने के लिए तुम्हारा नजरिया बदलना होगा यह इतनी बड़ी घटना है बूंद में सागर को देखना तुम्हें अपनी सारी आंखें नई करनी होगी तुम्हें अपने भाव के जगत को नए ढांचे नए रंग नए ढंग नई शैली देनी होगी तुम्हें गीत गाने के कुछ नए सूत्र सीखने होंगे तुम्हें पैरों में घुंघर बांधने होंगे तुम्हें उत्सव की नई कला में पारंगत होना होगा इसी कला का नाम धर्म है दरिया कहे शब्द निर्वाना दरिया कहते हैं मैं तो कह रहा हूं तुमसे उस परम शब्द को मगर तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे और सुनने को ही सुनना मत समझ लेना सुनते तो सभी हैं जो गुनता है वही सुनता है सुन ही लिया तो क्या होगा समझे नहीं तो सुनना व्यर्थ गया समझ भी लिया तो क्या होगा जिए नहीं तो समझना व्यर्थ गया सुनो समझो जियो वही हो जाओ तो ही स्वाद उतरेगा अमृत का तुम्हारे प्राणों तब नाचता हुआ परमात्मा तुम्हारे भीतर आता है या यूं कहो कि सोया था सदा जाग उठता है और नाच उठता है आता भी नहीं था ही मौजूद जैसे कली में फूल छिपा था और कली खिल गई और सुगंध लुट गई जिस दिन तुम्हारे प्राणों की सुगंध लुटती उसी दिन जानना जीवन सार्थक हुआ है चमेली चंपा फूली नौ गुलाब हंसता आया मेरे पास गजब का भोरा वंशे से सुरभि उड़ा लाया पर बैरागी बना यहां पर यह भोरा कुछ साध रहा मिली न मंजिल अभी सनम की पी का भेद अगाध रहा जो कुछ सुना यही कि जवानी पछताती है रोती है जो कुछ देखा यही की काया धूल सरीखी होती है किंतु ज्ञान यह कुछ अटपट है कुछ अशुद्ध यह लेखा है वे कहते कुछ और जिन्होंने स्वयं सनम को देखा है ऊपर ऊपर से देखोगे तो मिट्टी ही मिट्टी है चारों तरफ कहां है अमृत की झलक ऊपर ऊपर देखोगे तो पदार्थ ही पदार्थ है कहां है परमात्मा की पहचान ऊपर ऊपर देखोगे तो वीणा तो मिल जाएगी वीणा के स्वर कहां सुनाई पड़ेंगे बांसुरी भी हाथ में आ जाए तो भी बांसुरी के स्वर तो पैदा नहीं हो जाते खिली चमेली चंपा फूली नव गुलाब हंसता आया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 कुछ अशुद्ध यह लेखा है वे कहते कुछ और जिन्होंने स्वयं सनम को देखा है जाग मुसाफिर लग पगडंडी वे राहें कुछ ऐसी ही झुकू ही पेड़ों की डालें वे बाहें कुछ ऐसी ही रह सुलझ उलझ पड़ता है इसने ही का ही, ही तो है जाने मर्म दर्द जाने ना प्रेमी का जी ही तो है पंथ निराला राह अटपटी घट घट विविध स्वरूप बने कौन कहे हो कहीं ना इस क्षण वे जग के अनुरूप बने समझ उन्हें ना धान की बाली वे तो सरसों के दाने फिर किस दाने में बैठे हैं कहे यह भेद कौन जाने जड़ जड़ सींच बराबर पानी पिया कभी आंखें खोले कहीं किसी दिन इन डालों पर पंछी की बोली बोले जाग मुसाफिर लक पगडंडी वे राहें कुछ ऐसी ही झुकी हुई पेड़ों की डालें वे बाहें कुछ ऐसी ही परमात्मा तुम्हें आलिंगन में लेने को तत्पर है जिससे वृक्षों की सुख झुकी हुई डालियां परमात्मा तुम्हारे नासापुसों नासापुटों को अनंत अनादि गंध से भर देने को आतुर है परमात्मा तुम्हारे भीतर नाचती हुई किरण की तरह आना चाहता है पूरे चांद की तरह उगना चाहता सारे तारों भरी रात की तरह तुम्हारे हृदय आकाश पर प्रकट होना चाहता मगर तुम द्वार तो खोलो तुम मार्ग तो दो तुम सिंहासन से तो उतरो तुम तो स्वयं ही सिंहासन पर बैठ गए उसके लिए तुमने जगह ही नहीं छोड़ी और तब अगर तुम्हारे जीवन में सिवाय उदासी के हताशा के निराशा के आंसुओं के और कुछ हाथ न लगता हो तो याद रखना कसूरवार हो तो तुम हो जिन्होंने तुमसे कहा है इस जिंदगी में कुछ भी नहीं है गलत कहा है किंतु ज्ञान यह कुछ अटपट है कुछ अशुद्ध यह लेखा है वे कहते कुछ और जिन्होंने स्वयं सनम को देखा है जिन्होंने उस प्यारे को देखा है उन्होंने कुछ और कहा उन्होंने प्रकृति को उसका घूंघट कहा है जिन्होंने उस प्यारे को देखा है उन्होंने उसकी झलक प्रकृति में भी देखी फूल फूल में उसकी गंध रंग रंग में उसका रंग सारे इंद्रधनुष उसके चांथारों में उसी की रोशनी लोगों के हृदयों में उसकी धड़कन वही तुम्हारी श्वास है वही तुम्हारी प्रश्वास है वही तुम में जाग रहा वही तुम में जी रहा वही तुम में सो रहा वही है तुम्हारा प्रेम वही है तुम्हारी प्रार्थना वही है तुम्हारी पूजा तुम मंदिर हो तुम कहां जाते हो काबा और कहां जाते हो काशी तुम मंदिर हो और अगर तुम उसे अपने भीतर ना पा सकोगे तो किसी काबा में कभी भी ना पा सकोगे और जिसने उसे अपने भीतर पा लिया सारा अस्तित्व काबा हो जाता है सारा अस्तित्व कैलाश हो जाता है फिर तुम जहां पैर रखो वहां तीर्थ पैदा होते फिर तुम जहां बैठ जाओ वहीं मंदिर है। मालिक तुम्हारे भीतर दरिया कहे शब्द निर्वाण ये निर्वाण के शब्द इसी बात की याद दिलाने के लिए तुम्हें कहे जा रहे हैं पंच तत्व की कोठरी तामे जाल जंजाल जीव तहां बासा करे निपट नगीचे काल तुम्हारे भीतर जो घट राह है जो घट सकता है उसकी तुम्हें स्मृति भी नहीं मैंने सुना है एक रात पूर्णिमा की रात शरद पूर्णिमा की रात कुछ मित्रों ने जरा ज्यादा भंग पी ली पूरा चांद आकाश में चांदनी का बरसता हुआ रूप भंग की मस्ती सोचा नौका विहार को चले गए झील पर मांझी अपनी नौकाएं बांध के घर जा चुके थे उन्होंने एक नौका खोल ली एक नौका में बैठ गए चले डान मारने लगे पतवार चलाने आधी रात से चलाना शुरू की नाव सुबह सुबह जब होने को ही और ठंडी हवाएं बहने लगी और नसा थोड़ा उतरा और उन्हें याद आई घर की तो किसी ने कहा कि जरा देख तो लो उतर के गांठ पर हम कितने दूर निकल आए अब लौटना होगा पूर्व आ गए कि पश्चिम आ गए हो उसमें तो कुछ पता ना था कितने मील चले आए यह भी पता नहीं उनमें से एक घाट पर उतरा और खिलखिला के हंसने लगा बांकी ने पूछा कि हंसते क्यों हो बात क्या हो वो अपना पेट पकड़े हंसी उसी इतनी जोर से आ रही उसने कहा कि पहले मुझे हंस लेने दो फिर तुमसे कह सकूंगा और अगर पूरा मजा तुम्हें लेना है तुम भी उतर के देख लो वे सभी उठे और सभी हंसने लगे क्योंकि रात वे ये भूल ही गए कि नाव की जंजीर किनारे से बंधी है उसे खोलना भी पतवार तो बहुत चलाई मगर अकेली पतवार चलाने से कोई यात्रा होती नाव की जंजीर भी तो खोलनी चाहिए जहां थे वहीं के वहीं रहे तुम जहां जन्मे हो वहीं के वहीं रहोगे और कितनी ही पतवारें चलाओ और कितना ही धन इकट्ठा करो कितने ही पद और कितने ही दौड़ो महत्वाकांक्षा में यह महत्वाकांक्षाओं की दौड़ सन्निपात से ज्यादा नहीं है तुम जहां हो वहीं हो यह महत्वाकांक्षाओं की दौड़ सपने से ज्यादा नहीं है सुबह जब आंख खोलेगी अपने घर में अपनी खाट पर अपने को पाओगे रात चाहे चले जाओ टिंबक टू और चाहे कुस्तुन और जहां जाना हो लेकिन सुबह जब आंख खुलेगी तो पाओगे वही घर है वही झोपड़ा है वही खाट है अपनी पुरानी ऐसी ही तुम्हारी जिंदगी है इसमें जंजीर तोड़ देना पहली जरूरी बात है और जंजीर है बेहोशी की ध्यान के अभाव की तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं तुम कौन हो तुम इसका उत्तर नहीं दे सकते कि मैं कौन हूं और जिसके पास इस बात का उत्तर नहीं है कि मैं कौन हूं उसके सब उत्तर दो कौड़ी के हैं उसे शास्त्र कंठस्थ हूं उसके शास्त्रों का कोई भी मूल्य नहीं है दो कौड़ी भी मूल्य नहीं है शास्त्र कंठस्थ करने से काम के नहीं होते शास्त्र तो ऊपर ऊपर रह जाते हैं भीतर तो तुम्हारा कचरा जैसा था वैसा का वैसा शास्त्र तो ऐसे हो जाते हैं जैसे तोते रट लेते राम राम तो राम राम दोहराते रहते भीतर तो राम राम नहीं होता मैंने सुना एक पादरी के पास एक तोता था बड़ा ज्ञानी तोता था रामनामी तोता था सुबह से सांझ तक प्रार्थना में ही लीन रहता था उस पादरी के चर्च में एक महिला भी आती थी उस महिला ने पादरी से कहा कि मैंने भी एक तोता खरीद लिया और बड़ी झंझट में पड़ गई तोता कुछ गलत जगह में रहा है मालूम होता है किसी वेश्यालय में या किसी शराब घर में बड़ी गालियां बकता है बेहूदी गालियां बखता है मेहमान घर में आ जाते तो मुझे यही डर रहता कि तोता कुछ बोलना दे आप जब कभी मेरे घर आते हैं तो मुझे तोते को ढांक देना पड़ता है कि कहीं आपको देख के कुछ ना कुछ कह दे इस तोते को कैसे बदलें आप तो आदमियों को बदल देते हैं इस तोते को क्यों नहीं बदल देते पादरी ने कहा तू फिक्र मत कर हमारे पास बड़ा धार्मिक तोता तो है यह सिर्फ पूजा पाठ ही जानता है बस ये तो जीसस जीसस की याद करता रहता है ये बड़ा पुण्य आत्मा है तू अपने तोते को यहां ले आ इन दोनों को साथ रख देंगे सत्संग से तो लाभ होता है वह स्त्री अपने तोते को ले आई एक ही पिंजरे में दोनों तोतों को रख दिया दो दिन बीत गए पादरी भी थोड़ा हैरान हुआ ना तो इस स्त्री का तोता गाली बके और न पादरी का तोता ईश्वर स्मरण करे पादरी ने अपने तोते से पूछा कि तुझे हुआ क्या तू तो ऐसा भक्त था तूने ईश्वर स्मरण क्यों छोड़ दिया उसने कहा जिस बात के लिए स्मरण स्मरण करता था वह बात पूरी हो गई एक स्त्री चाहता था वो मिल गई इसी के लिए तो चिल्लाता था कि हे प्रभु हे प्रभु उस स्त्री के तोते से पूछा तूने क्यों गालियां बंद कर दी तो उसने कहा जिस पुरुष के लिए मैं मांगती थी वो गालियां बकती थी वह मिल गया ऊपर से तोते गालियां बकें, या ऊपर से तोते राम नाम जपें इससे भेद नहीं पड़ता असली बात भीतर से तुम राम नाम की चदरिया ओढ़ लो इससे क्या होगा लेकिन यही हो रहा है इस बात का भी तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं और रामायण कंठस्थ हो गई और गीता के वचन तुम्हें याद हो गए क्रांति का पहला कदम भी नहीं उठाओ क्रांति पूरी हो गई ऐसा मालूम होता है सच्चा धार्मिक व्यक्ति शुरू से ही शुरू करता है वो पूछता है मैं कौन हूं और इस पूछने में कुछ भी पहले से स्वीकार मत करना क्योंकि जो भी तुमने स्वीकार कर लिया वही बाधा हो जाएगा कोई भी सम्यक अन्वेषण कोई भी सच्ची खोज पक्षपातों से शुरू नहीं होती निष्पक्ष होकर शुरू होती जो आदमी पहले से ही हिंदू है मुसलमान है जैन है ईसाई है वह कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकेगा उसने तो सत्य को पाने के पहले ही तय कर लिया कि सत्य क्या है यह तो कोई वैज्ञानिक खोज न हुई ये तो बड़ी अंधविश्वास की बात हुई तुमने पहले ही तय कर लिया कि अभी रात है चाहे अभी दिन हो और चले तुम अपनी परिकल्पना को सिद्ध करने और ध्यान रखना मन बहुत होशियार है तुम जो सिद्ध करना चाहो उसी के पक्ष में दलीलें इकट्ठी कर लेगा जगत बड़ा है यहां हर चीज के लिए दलीलें उपलब्ध हो जाती एक आदमी मेरे पास एक किताब लाया उसने सिद्ध किया है कि तेरह का आंकड़ा गलत है उसने 13 तारीख को जितनी दुर्घटनाएं घटती हैं सबका लेखा इकट्ठा कर लिया अखबारों से अब 13 तारीख को घटनाएं तो घटती हैं कारें भी टकराती हैं ट्रेनें भी उलटती हैं हवाई जहाज भी जलते हैं हत्याएं भी होती हैं आत्महत्याएं भी होती हैं लोग मरते ही हैं 13 तारीख को जितनी दुर्घटनाएं होती हैं सब इकट्ठी कर ली उसने कहा कि यह प्रमाण मैंने उससे कहा तू तो एक काम और कर अब तू चौदह तारीख को कितनी होती है वो भी इकट्ठी कर फिर पंद्रह को कितनी होती है वो भी इकट्ठी कर और तब तू चकित होगा कि जितनी तेरह को होती है उससे कम चौदह को नहीं होती उससे कम पंद्रह को भी नहीं होती लेकिन अगर ये पहले से ही तय कर लिया कि तेरह तारीख गलत है अमरीका में तो हालत इतनी बुरी हो गई तेरह के साथ कि होटलों में तेरह नंबर का कमरे नहीं होता तेरवीं मंजिल ही नहीं होती क्योंकि तेरहवीं मंजिल पर कोई रुकना ही नहीं चाहता तो 12 के बाद सीधी चौदहवीं मंजिल आती होती है वो तेरहवीं ही मगर नंबर चौदमा होता है मजे से रुके कोई दुर्घटना नहीं घटती और अगर तुम्हें पता हो कि तेरहवीं हो तो रात भर नींद भी ना आए सम्यक अन्वेषण विश्वास से शुरू नहीं होता ना सम्यक अन्वेषण अविश्वास से शुरू होता है सम्यक अन्वेषण पक्ष नहीं विपक्ष नहीं एक निर्मल भाव से शुरू होता है जिज्ञासा से शुरू होता है एक खुले मन से शुरू होता है तुमने पूछा अपने से मैं कौन हूं और जल्दी से उत्तर दे दिया कि मैं आत्मा हूं तो खोज झूठ हो गई तुमने पूछा मैं कौन हूं और जल्दी से उत्तर दे दिया मैं कुछ भी नहीं हूं बस देह मात्र खोज झूठ हो गई इतनी जल्दी उत्तर नहीं आएगा खूब गहरे खोदना होगा जैसे कोई कुआ खोदता है तो पहले तो कचरा कूड़ा हाथ लगता है जल्दी लौट मत आना और खोदना फिर कंकड़ पत्थर हाथ लगेंगे घबरा मच जाना और खोदना फिर रूखी मिट्टी हाथ लगेगी घबरा मत जाना कि ऐसी रूखी मिट्टी में कहां जल स्रोत होंगे खोदे जाना फिर धीरे धीरे गीली मिट्टी हाथ आने लगेगी पहले लक्षण शुरू हुए खोदे जाना एकदम से जल स्रोत ना आ जाएंगे ऐसे कि तुम उन्हें पी लो कीचड़ आएगी खोदे जाना गंदा जल आएगा खोदे जाना एक दिन जरूर वह घड़ी आ जाएगी कि निर्मल जल स्रोत तुम्हारे भीतर तुम्हें उपलब्ध हो जाएंगे और जब अपने भीतर के जल स्रोतों को कोई पीता है तो तृप्ति तो संतोष तो सच्चिदानंद पंच तत्व की कोठरी ये जो पांच तत्वों से बना हुआ तुम्हारा मंदिर है ये जो तुम्हारा घर है तामे जाल जंजाल ये बहुत जटिल है यह कोई छोटी घटना नहीं है चमड़ी के ऊपर से देखो तो तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारे भीतर कितनी जटिलता है। तुम एक पूरा संसार हो एक छोटे से मस्तिष्क में मस्तिष्क कोई बहुत बड़ा नहीं होता जरा सी खोपड़ी उसके भीतर छोटा सा मस्तिष्क मस्तिष्क है छोटे से तराजू पे तोला जा सकता है इस छोटे से मस्तिष्क में इस पृथ्वी पर जितने पुस्तकालय हैं उन सारे पुस्तकालयों में जितनी सूचनाएं समाई जा सकती एक छोटे आदमी के मस्तिष्क में कोई अल्बर्ट आइंस्टीन का मस्तिष्क नहीं चाहिए एरे गेरे नत्थु खेरे का मस्तिष्क भी काम आ जाएगा एक छोटे से सामान्य मानवीय मस्तिष्क में अब तक पृथ्वी पर जितने पुस्तकालय हैं सभी की सूचनाएं समाई जा सकती तुम्हारी छोटी सी देह में सात अरब जीवाणु है बंबई छोटी नगरी कलकत्ता भी बहुत छोटा कलकत्ता बंबई लंदन न्यूयॉर्क सब इकट्ठे कर डालो तो भी तुम्हारे छोटे से नगर में देह के जितने जीवाणु रहते उतने जीवाणु नहीं रहते अभी तो पूरी पृथ्वी भी छोटी है पूरी पृथ्वी पर केवल चार अरब आदमी रहते तुम्हारी छोटी सी देह में सात अरब जीव रहते इसलिए तो पुराने ज्ञानियों ने तुम्हें पुरुष कहा है पुरुष का अर्थ होता है पुर का अर्थ होता है नगर तुम एक बड़े नगर के भीतर बसे हो इसलिए तुम्हें पुरुष कहा है ये जो सात अरब निवासी हैं तुम्हारे भीतर इनके बीच तुम्हारा आवास है तुम एक महानगर हो तुम एक महापृथ्वी हो तुम छोटे नहीं हो छोटे दिखाई पड़ते हो तुम्हारे भीतर बड़ा विस्तार है और बड़ा जटिल विस्तार है और कितना काम तुम्हारे भीतर चल रहा है वैज्ञानिक कहते हैं जितना काम एक मनुष्य की देह में होता है अगर उस सारे काम को हमें करना हो तो कम से कम चार वर्ग मील के घेरे में हमें फैक्ट्री बनानी पड़े तो इतना काम हो सकता है फिर भी अभी सभी काम हम करने में सफल हो सकेंगे इसकी आशा नहीं अभी भी रोटी कैसे खून बने विज्ञान उपाय नहीं खोज पाया रोटी कैसे मांस मज्जा बने इसका उपाय नहीं खोज पाया और रोटी कैसे विचार बने स्वप्न बने प्रेम बने शायद अभी तो सदियां लग जाएंगी जिस दिन हम रोटी को डालेंगे एक तरफ से इंजन में और दूसरी तरफ से प्रेम की गंगा बहेगी अभी तो संभावना नहीं दिखाई पड़ती कि एक तरफ से रोटी डालेंगे और दूसरी तरफ से ध्यान निकलता हुआ आएगा तुम भी रोटी खाते हो बुद्ध भी रोटी ही खाते तुम्हारी रोटी क्रोध बन जाती बुद्ध की रोटी समाधि बन जाती तुम भी वही सांस लेते हो जो बुद्ध लेते तुम्हारी सांस ऐसे ही आती जाती हा बुद्ध की श्वास श्वास में अमृत बरसता है तुम बड़ी जटिल घटना हो मनुष्य इस पृथ्वी पर सर्वाधिक जटिल घटना है तुम अपने को ऐसे ही चुपचाप मान के मत जी लेना बड़ी खोज करनी चांद तारों पर खोजने से जो नहीं मिलेगा वो मनुष्य के भीतर खोजने से मिलेगा गौरी शंकर पर चढ़ने से कुछ सार नहीं है काश तुम अपने भीतर के गौरी शंकर पर चढ़ जाओ उसी को ज्ञानियों ने सहस्त्रार कहा है तुम्हारी चैतन्य की जो आखिरी ऊंचाई है आखिरी शिखर तुम्हारे चैतन्य की जो परम शुद्धि है समाधि है बुद्धत्व है उसको ही निर्वाण कहा है दरिया कहे शब्द निर्वाण पांच तत्व की कोठरी तामे जाल जंजाल जीव तहां बासा करे निपट नगीचे काल और इस पांच तत्व की कोठरी में इस देह के मंदिर में तुम्हारी आत्मा का वास है पुरुष बसा हुआ है इस नगर में और एक चमत्कार कि यह पुरुष है शाश्वत जीवन जिसका न कभी प्रारंभ हुआ और न कभी अंत होगा फिर भी ये मौत के ही पास बसा हुआ है मौत के पड़ोस में बसा हुआ है तुम्हारे पास ही बैठी है तुम्हारी मौत इंच भर का भी फासला नहीं है कब तुम्हें पकड़ लेगी पता नहीं है एक क्षण और बचोगे या नहीं इसका भी भरोसा नहीं कल होगा या नहीं कोई भी नहीं कह सकता मैंने सुना है एक सूफी कहानी एक सम्राट ने रात स्वप्न देखा कि एक काली भयंकर छाया ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया लौट के देखा घबरा गया थरथर कांपने लगा सपने में भी ऐसे तो बहादुर आदमी था युद्धों में लड़ा था तलवारों से खेला था तलवार की धारी उसकी जिंदगी थी मगर थरथर कांप का पूछा तू कौन है वह काली छाया खिलखिला के हंसी और उसने कहा मैं तेरी मौत हूं और तुझे आगाह करने आई हूं कि कल सूरज डूबने के पहले तैयार रहना मैं लेने आ रही हूं इधर सूरज डूबा उधर तू डूबा ऐसी बात सुनकर कोई सो सकता था फिर नींद टूट गई आधी रात थी पसीना पसीना था सम्राट उसी क्षण खतरे के घंटे बजाए गए सेनापति इकट्ठे हो गए मगर सेनापति क्या करेंगे मौत के सामने घुड़सवारों ने सारे महल को घेर लिया नंगी तलवारें चमकने लगी रात के अंधेरे में लेकिन नंगी तलवारें क्या करेंगी मौत के सामने घुड़सवार क्या करेंगे तोपों पर गोले चढ़ा दिए गए मगर तोपों के गोले क्या करेंगे तब वजीर ने सम्राट को कहा आप यह क्या कर रहे हैं सपना तो सपना है यहां सच सपने हो जाते हैं आप सपने को सच मान के चल रहे हैं यहां सत्यों का भरोसा नहीं है आप सपने का भरोसा कर रहे हैं फिर यह सब इंजाम व्यर्थ है अगर कुछ इंजाम ही करना हो तो ज्योतिषियों को बुलाया जाए जो आपका हाथ देखें आपकी जन्म कुंडली देखें और तय करें कि सपने में कुछ अर्थ है या नहीं बड़े बड़े जोशी बुलाए गए बड़े बड़े मनस्विद बुलाए गए उस समय के जो होंगे सिंगमनफ्राइज जुंग एडलर उन सबको बुलाया गया पंडितों की जैसी आदत होती विवाद उनका धंधा है निष्कर्ष पर तो पंडित कभी पहुंचते ही नहीं बकवास उनका व्यवसाय है बड़े बड़े पंडित बड़े बड़ी पोथियां लेके आ गए और बड़े विवाद मच गए कि स्वप्न का क्या अर्थ कोई एक अर्थ करे कोई दूसरा अर्थ करे कोई तीसरा अर्थ करे तुम अगर किसी सिंगमन फ्रायड को मानने वाले के पास जाओ तो तुम्हारे स्वप्न का एक अर्थ होगा अगर तुमने शंकर जी की पिंडी देखी सपने में वो कहेगा ये जन इंद्रिय और कुछ भी नहीं सावधान तुम्हारे भीतर कामुकता का भयंकर रूप उठ रहा है तुम जरा अपने से बच कर रहना तुमने काम वासना को दबाया है अगर वही सपने लेकर तुम किसी एडलर के पास जाओगे तो दूसरी व्याख्या होगी वो कहेगा ये शुभ्र संगमरमर की प्रतिमा इस बात की खबर है कि तुम्हारे भीतर शुभ्र होने की महत्वाकांक्षाएं सही और अलग अलग लोगों के पास अलग अलग व्याख्याएं होंगी जितने मनोवैज्ञानिक उतनी व्याख्याएं जितने हाथ देखने वाले उतनी व्याख्याएं व्याख्याओं का जाल मच गया बजाय इसके क्यों कुछ निष्कर्ष निकलता सम्राट और उलझन में पड़ गया सुबह होने लगी सूरज उगने लगा सम्राट ने अपने वजीर को कहा कि तो मुसीबत यह तो हल नहीं होगा सूरज निकल गया तो सूरज के डूबने में देर कितनी लगेगी सूरज निकला कि डूबना शुरू हो जाता है बच्चा जन्मा कि मरना शुरू हो जाता है मैं क्या करूं उस वजीर ने कहा इनके विवादों का तो कोई अंत ना कभी हुआ है ना कभी होगा दस हजार साल से पंडितगण विवाद कर रहे हैं किसी एक चीज पर सहमत नहीं ईश्वर के कितने हाथ हैं इसपे भी सहमत नहीं कितने चेहरे हैं इसपे भी सहमत नहीं ईश्वर है भी या नहीं इस पर भी सहमत नहीं ये किसी चीज पे सहमत नहीं ये सहमत होंगे नहीं सहमत होने में तो इनके सारे प्राण ही निकल जाएंगे इनका व्यवसाय असहमति है आप इनकी बातों में मत पड़े तो सम्राट ने कहा मैं क्या करूं उसने कहा आपके पास इतना तेज अरबी घोड़ा है आप उस पे बैठ के जितनी दूर निकल सके निकल जाएं, ये महल खतरनाक है यहां मौत ने आपको दर्शन दिए इस महल से जितनी दूर हो जाए उतना अच्छा यह महल अपसगुन बात जची सम्राट अपने घोड़े पर सवार हुआ और भागा बड़ा तेज घोड़ा था सैकड़ों मील निकल गया सांझ होते होते बड़ा खुश था जब सांझ को सूरज डूबने के करीब आखिरी किरणें अस्त होती थीं उसने एक बगीचे में जाके दमिस के अपने घोड़े को बांधा घोड़े को बांध के बड़े प्रेम से उसे गले लगाया घोड़े को थपथपाया आया कहा कि धन्यवाद है तेरा कि तू सैकड़ों मील दूर ले आया उस अपसगुन के स्थान से लेकिन तभी फिर खिलखिलाहट की हंसी सुनाई पड़ी पीछे लौट कर देखा वही मौत खड़ी थी वही काला चेहरा सम्राट ने कहा क्या तू फिर आ गई खिलखिलाट का कारण उस मौत ने कहा कि धन्यवाद तुम्हें नहीं देना चाहिए घोड़े को मुझे देना चाहिए क्योंकि मैं बड़ी चिंतित थी क्योंकि मौत तुम्हारी इस झाड़ के नीचे घटना है और मैं डरी थी कि घोड़ा तुम्हें समय पर ले पाएगा या पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा लेकिन तुम ठीक समय पर ठीक जगह आ गए भागो कहीं एक ना एक दिन ठीक जगह पे पहुंच जाओगे जहां मौत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही मौत से भागो तो भी मौत में ही पहुंचोगे मौत में घिरे हो और फिर भी आश्चर्यों का आश्चर्य यह है कि तुम अमृत धर्मा हो इस जगत का सबसे बड़ा रहस्य न तो ताजमहल है न बेबिलोनिया का गिर गया मीनार है जिस पर ज्योति सदा जलती रहती थी बिना तेल के बिन बाती बिन तेल न चीन की दीवाल है इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य एक है कि मनुष्य अमृत है और मृत्यु से घिरा है मनुष्य है अमृत द्वीप मृत्यु के महासागर से घिरा है यह इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार है और स्वभाव था तुम्हें सागर तो दिखाई पड़ता है मृत्यु का जो चारों तरफ लहरन ले रहा है तुम्हें अपना अमृत स्वभाव दिखाई नहीं पड़ता जो स्वभाव को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है जो स्वभाव को जान लेता है उसके जीवन में अमीरस की वर्षा हो जाती जीव तहां बासा करे निपट नगीचे काल और मौत इतने करीब है वहीं जीवन बसा हुआ है वो दिल नसीब हुआ जिसको दाग भी ना मिला मिला वो गम कदा जिसमें चराग भी ना मिला गई थी कह के मैं लाती हूं जुल्फेर की बू फिरी तो बाद सवा का दिमाग भी न मिला असीर करके हमें क्यों रिहा किया सद वो हम सफीर भी छूटे वो बाग भी न मिला बुतों के इश्क में क्या होती है हमसे यादें खुदा कि दिल भी था न ठिकाने फराक भी न मिला खबर को यार की भेजा था गुम हुए ऐसे हवा से रफ्ता का अब तक सुराग भी न मिला दिखाए यार को क्या जिसमें दागदार की सैर नजर फरेब हमें एक बाग भी न मिला भर आए मैं फिले साकी में क्यों ना आंख अपनी वो बेनसीब है खाली अयाग भी न मिला भर आए मैं फिले साकी में क्यों ना आंख अपनी वो बेनसीब है खाली अयाग भी ना मिला चराग लेके इरादा था वक्त को ढूंढे सबे फिराक थी कोई चराग भी ना मिला जलाल बागे जहां में वो अंधलीभ हैं हम चमन को फूल मिले हमको दाग भी ना मिला अगर गलत खोजोगे तो फूल तो मिलेंगे ही नहीं कांटे भी नहीं मिल सकते भर आए मैं फिले साकी में क्यों ना आंख अपनी जहां मधु डाला जा रहा हो वहां तुम्हें खाली प्याला भी ना मिले तो स्वाभाविक है कि क्यों ना तुम्हारी आंखें भर आए भर आए मै साकी में क्यों ना आंख अपनी वो बेनसीब हैं, खाली अयाग भी ना मिला खाली प्याला भी ना मिला और जहां शराब ढलती थी चिराग लेके इरादा था वक्त को ढूंढे सोचते थे चिराग लेके समय को ढूंढेंगे भाग्य को ढूंढेंगे अपनी विधि को ढूंढेंगे भगवान को ढूंढेंगे चराग लेके इरादा था वक्त को ढूंढे सबे फिराक थी कोई चराग भी ना मिला और हम ऐसे हाथ भाग कि हमें एक छोटा सा दिया भी ना मिला जलाल बागे जहां में वो अंधलीभ हैं हम चमन को फूल मिले हमको दाग भी ना मिला और सारे फूल तुम्हारे थे सारी बगिया तुम्हारी थी सारे चांद तारे तुम्हारे और तुम्हें चिराग नहीं मिल रहा सागर सारे तुम्हारे और तुम खाली प्याले को भी नहीं खोज पा रहे हो कहीं दृष्टि गलत हो रही तुम वहां देख रहे हो जहां नहीं देखना चाहिए और तुम वहां नहीं देखना चाहिए जहां राजों का राज छिपा है एक भीखमंगा मरा एक शहर में भीख मांगता रहा तीस साल तक एक ही जमीन पर बैठा हुआ और जब मर गया तो गांव के लोगों ने सोचा कि तीस साल बैठा रहा जमीन पर गंदे कपड़े लिए इस जमीन को भी थोड़ा खोद के सफाई कर दो तो लोगों ने थोड़ी जमीन भी खोदी खोदी तो हैरान हो गए वहां खजाने गड़े थे वहां स्वर्ण की असरफियों के ढेर लग गए सारा गांव हंसने लगा कि यह फकीर भी ये भिकमंगा भी कैसा भिकमंगा था जिस जमीन पर बैठा था वहां सम्राट हो सकता था मगर इसने कभी तलाश ही ना की यह अपना भिक्षा पात्र लिए मांगता रहा और मैं तुमसे कहता हूं उस गांव के लोगों ने फिर भी कुछ न सीखा उस भिकमंगे की कहानी तुम्हारी कहानी भी है हर गांव वालों की कहानी तुम जहां बैठे हो वहीं स्वर्ग का साम्राज्य भी छिपा है मगर तुम भीख मांग रहे हो कौड़ी कौड़ी की भीख मांग रहे हो वासना भिक्षा का पात्र है प्रार्थना अंतर की खोज है वहां तुम्हें ऐसा चिराग मिलेगा जो बुझता नहीं और ऐसे अमृत के दर्शन होंगे जो जन्म के भी पहले था और मृत्यु के भी बाद होगा दरिया तन से नहीं जुदा सब कुछ तन के माए याद रखना वह परमात्मा तन से जुदा नहीं है इसलिए जिन्होंने तुमसे कहा है कि शरीर के दुश्मन हो जाओ वे धार्मिक लोग नहीं थे दरिया तन से नहीं जुदा सब कुछ तन के माई जोग जुगत सु बिना जुगत का छुनाई वह तन में ही छिपा है वह तन से जुदा नहीं है इसलिए जो लोग शरीर के दुश्मन हो जाते हैं धर्म के नाम पर वो परमात्मा के भी दुश्मन हो जाते हैं जिसने मंदिर को गिरा दिया उसने मंदिर के देवता को भी गिरा दिया अगर मंदिर का देवता बचाना हो तो मंदिर का भी सत्कार करना सम्मान करना मैं तुम्हें यही सिखाता हूं अपने शरीर को मंदिर समझो उसका सम्मान करो सत्कार करो अपने शरीर से प्रेम करो शरीर परमात्मा की भेंट है उसे तोड़ो मत उसे सताओ मत उसे जलाओ मत जो भी शरीर को तोड़ते हैं जलाते हैं परेशान करते हैं वे सब मैसुचिष्ट रुग्ण है, बीमार हैं, उनकी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है तुम्हारे तथाकथित साधु संन्यासियों में निन्यानवे को मानसिक चिकित्सा की जरूरत है उनमें शायद ही कोई एकाध व्यक्ति कभी ठीक ठीक अर्थों में समझ पाया है कोई शरीर को कांटों पर लिटाए पड़ा है कोई भरी दोपहरी में चारों तरफ धूनी रमाए बैठा है कोई ठंड में बर्फ गिर रही है खुले आकाश के नीचे खड़ा है कोई उपवास कर रहा है किसी ने मुंह में भाले छेद रखे इन पागलों से सावधान ये अस्वस्थ लोग हैं ये रुग्ण हैं, इन्हें मनोचिकित्सा की जरूरत है जानने वाले कुछ और कहते हैं सनम को पहचानने वाले कुछ और कहते हैं। दरिया तन से नहीं जुदा सब कुछ तन के माए तुम जिसे भी खोजना चाहते हो वो तुम्हारे तन में छिपा है इसलिए तन को तोड़ना मत तन को संभालना तन की सेवा करना तन की सेवा उसके ही चरणों में पहुंच जाती इसलिए मैं त्याग और तपश्चर्या का विरोधी हूं भोग का पक्षपाती नहीं हूं त्याग और तपश्चर्या का विरोधी जरूर भोग एक अति है त्याग दूसरी अति है समझदार व्यक्ति मध्य में ठहर जाता है वह स्वर्ण सूत्र पकड़ लेता है ना तो ज्यादा खाने की जरूरत है ना उपवास की जरूरत है ना तो 24 घंटे वस्त्रों की ही चिंता करने की जरूरत है और ना नग्न खड़े होने की जरूरत है ना तो बाजार में ही नष्ट हो जाना है और ना जंगलों में बाघ के किन्नी गुफाओं में छिप जाना ये दोनों विकृतियां ये स्वस्थ चैतन्य के लक्षण नहीं स्वस्थ चैतन्य का लक्षण तो यह है रहो बाजार में और ऐसे रहो कि बाजार तुम्हें छुए ना कमलवत और कमलवत होने की कला का नाम ही जोग जुगति जोग जुगति से पाइए बिन जुगति का छुनाए थोड़ी कला सीखनी पड़ेगी कोई तुम्हें वीणा हाथ में दे दे तो तुम यह मत समझ लेना कि तुम वीणा वादक हो जाओगे जीवन तो परमात्मा ने तुम्हें दे दिया हाथ में जब तुम जन्मे मगर इससे तुम यह मत समझ लेना कि तुम जीवन की वीणा पर संगीत उठा सकते हो मुल्ला नसुद्दीन के पड़ोस में मुल्ला नसुद्दीन को परेशान करने के लिए किसी ने एक बच्चे को उसके जन्मदिन पर एक ढोल भेंट कर दिया अब बच्चे को ढोल मिल गया तो दिन भर ढोल ठोक दिन देखे ना रात मुल्ला की छाती फटने लगी दिन भर ढोल ठुकरा है घर के लोग भी परेशान लेकिन लोग जितने परेशान बच्चा उतना प्रसन्न मोहल्ला भर में वही प्रमुख हो गया मोहल्ला भर में नेता की हैसियत हो गई उसकी जहां से निकल जाए लोग उससे प्रार्थना करें कि भाई आज जरा घर मेहमान आ रहे हैं ढोल ना बजाना लोग बड़े बड़ी उम्र के उसको नमस्कार करने लगे कि भैया तेरा ढोल कहां है आज जरा सो जाने देना हम थके मान दे आज रात ढोल मत बजाना। लेकिन एक दिन उसका ढोल नहीं बजा तो उसके बाप ने पूछा कि बेटा ढोल का क्या हुआ उसने कहा कि ढोल का क्या हुआ क्या बताए मुलाना सुद्दी ने मुझे एक छोरा भेंट दे दिया और कहा इसको ढोल में भोंक कर देख ढोल में भोंकने से बड़ा मजा आया तो वो छोरा ढोल में भोंक दिया है तब से आवाज नहीं हो रही ढोल मिल जाने से ढोल बजाना नहीं आता न बांसुरी हाथ आ जाने से बांसुरी बजाने आती सच तो यह कि बांसुरी हाथ आ जाए तो तुम जो भी करोगे गलत होगा तू तू तू तू मैं मैं करोगे मोहल्ले पड़ोस को लोगों को परेशान करोगे मुल्ला नसुद्दीन को एक दफा धुन सवार हुई सितार बजाने की सारा मोहल्ला परेशान हो गए क्योंकि बस वो एक ही तार को ठोकता रहे रहे रहे रहे रे रहे मोहल्ला पागल होने लगा उसकी पत्नी भी उसके हाथ जोड़े जिसने उसके कभी हाथ नहीं जोड़े थे जिसके सामने मुल्ला सदा हाथ जोड़े खड़ा रहता था वो पत्नी भी हाथ जोड़े कि तुम अब क्षमा करो अब ये रे रह कब तक चलेगी शास्त्रीय संगीत हमने बहुत सुना मगर रहना रहना एकदम चलती रहे घर में जीना मुश्किल हो गया पड़ोस के लोग मुझसे कहते हैं तेरे पति को क्या हो गया और अगर बजा ही है तो कुछ और राग भी बजाओ मुल्ला ने कहा और राग क्यों बजाऊं पत्नी ने कहा लेकिन और भी बजाने वाले देखे कोई एक ही राग नहीं बजाते तो मुला ने कहा कि वो राग खोज रहे हैं मुझे मेरा राग मिल गया तो वो खोज रहे हैं इधर उधर ये बजाते वो बजाते मैं क्यों बजाऊं जिंदगी तुम्हें मिली है एक वीणा है जिंदगी और बड़ी सूक्ष्म बहुत नाजुक लेकिन अधिक लोग सिर्फ रह रहे हैं रह रहे कर रहे हैं और सोच रहे हैं उन्हें मिल गया उनका राग जिंदगी कला है उस कला का नाम ही धर्म है जन्म सिर्फ जीवन की शुरुआत है एक अवसर है अंत नहीं बीज है और बीज को वृक्ष बनाना वृक्ष को फूलों तक ले जाना लंबी यात्रा है इस लंबी यात्रा में बहुत कुछ समर्पित करना पड़ता है बहुत कुछ अर्पित करना पड़ता है इस लंबी यात्रा में बड़ी साधना करनी होती है और इस जिंदगी की वीणा की रह से घबरा के वीणा तोड़ मत देना कसम मत खा लेना कि अब कभी इसे बजाएंगे नहीं क्योंकि सिर्फ इससे बेसोरे राग उठते हैं क्योंकि अगर वीणा ना बजाई तो याद रखना परमात्मा के मंदिर में कभी प्रवेश भी ना पा सकोगे हमने कल ही कसम यह खाई थी अब न सहबा को मुंह लगाएंगे काश पहले से यह खबर होती आज वह खुद हमें पिलाएंगे कल ही कसम खाली थी कि आप कभी शराब ना पिएंगे मगर क्या पता था कि परमात्मा स्वयं साकी बनके ढालेगा हमारे प्याली में हमने कल ही कसम यह खाई थी अब न सहबा को मुंह लगाएंगे काश पहले से यह खबर होती आज वह खुद हमें पिलाएंगे एक दिन जरूर परमात्मा तुम्हारे प्राणों की प्याली में शराब को ढालेगा मधुरस ढालेगा प्याली मत तोड़ देना एक दिन परमात्मा तुम्हारी वीणा को बजाएगा वीणा को तोड़ मत डालना हर कली मस्त ख्वाब हो जाती पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती तू ने डाली मैं फंसा नजरें, वरना सबनम शराब हो जाती जिंदगी को जीने की एक कला है देखना आता हो तो सबनम शराब हो सकती पीना आता हो तो पानी भी कोई ऐसे पी सकता है कि मस्त हो जाए और पीना ना आता हो तो शराब भी पानी जीना आता हो तो जिंदगी एक उत्सव है एक महोत्सव है और जीना ना आता हो तो जिंदगी एक बोझ है जिसको हम किसी तरह ढोए चले जाते हैं देख ली है चांदनी कैसा लगा संसार बोलो धूल के इस फूल को अप कर रहे हो प्यार बोलो उस दिन जरा बरसात थी यो ही अंधेरी रात थी रोक ली मृदु सोहनी सी चीज यू मनमार बोलो प्री यह नदी का तीर है यमुना यहां गंभीर है दर्द के मारे रहो तो हो चुके बस पार बोलो कंकड़ बहुत हैं खेल लो दुख दर्द बाधा झेल लो मिल गए पी राह में तो क्या रहा उप, उपहार बोलो इस भेद से अनजान था था था कुछ और ही अनुमान था, ध्यान था ब्रज की गली का बज उठे ये तार बोलो चमका करेगी दामनी आया करेगी यामनी प्रेम से फूला करेगा बावला कचनार बोलो कुछ काट हीरे की कनी दोगे बना तुम चांदनी किंतु लाओगे कहां से यह गले का हार बोलो प्रेमी किसी का नाम है अनुराग भी कुछ काम है तीन दिन की जिंदगी जगते गए दिन चार बोलो जिंदगी बीती जाती तीन दिन की जिंदगी है और चार दिन बीते जा रहे जितनी है उससे ज्यादा बीती जा रही और व्यर्थ बीती जा रही देख ली है चांदनी कैसा लगा संसार बोलो धूल के इस फूल को अब कर रहे हो प्यार बोलो लेकिन चांदनी को देखने के दो ढंग है एक ढंग है अंधी आंखों का ढंग चांदनी देख लेते और कुछ दिखाई नहीं पड़ता और एक है आंख वाले का ढंग चांदनी में असली चांद दिखाई पड़ जाता है एक ढंग है धूल के इस फूल को अब कर रहे हो प्यार बोलो जिसमें फूल धूल मालूम पड़ता है और एक और ढंग है जिसमें धूल भी फूल हो जाती सब तुम्हारी नजर पर निर्भर है सब तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर है दृष्टि सृष्टि दरिया दिल दरियाव है अगम अपार बेअंत सब में तुम तुम में सभ जानी मरम कोई संत दरिया कहते हैं ये महासागर है, अगम अपार बेअंत न शुरुआत न अंत न कोई इसकी सीमा न कोई इसकी परिभाषा सब में तुम तुम सब में हो तुम में सब है और तुम में सब समाये हुए जानी मरम कोई संत लेकिन ये मरम की बात ये गहरी बात कोई कभार कोई विरला भी जान पाता है जो जान पाता है वही संत है। संत का अर्थ होता है जिसने सत्य को जान लिया सत्य क्या है कि परमात्मा के अतिरिक्त और सब असत्य है। और असत्य क्या है कि परमात्मा असत्य है और सब सत्य है। सत्य है परमात्मा और से सब उसकी छाया और असत्य है संसार और परमात्मा सिर्फ एक कल्पना दो ही तरह के लोग हैं दुनिया में एक जो स्थूल को मानते वे स्थूल ही रह जाते और एक जो सूक्षमात्मी सूक्ष्म को मानते वे उसके साथ ही सूक्ष्म हो जाते अगर उड़ान भरनी हो दूर आकाश विराट के आकाश में तो पंख चाहिए सूक्ष्म के पंख चाहिए और अगर यहीं जमीन पर सरकते रहना हो कीड़े मकोड़ों की तरह तो फिर पंखों की कोई जरूरत नहीं जब कभी मुझको तेरा ख्याल आ गया मेरे चेहरे की सारी थकन धुल गई मेरे दिल में खुशी के कमल खिल गए मेरे एहसास में चांदनी घुल गई और फिर एक मचलते हुए जोश से चल पड़ा में तेरी जुस्तजू के लिए अपनी वामांदा आंखों की मेहराब में कितनी गुलरंग समय फरोजा किए जाने कब तक तेरे रंगे रुखसार को आरजुओं के खाकों में भरता रहा लेके तखलीक के बाजुओं में तुझे गीत गाता रहा रक्स करता रहा यू ही गाते हुए रक्स करते हुए मैं भटकता रहा कितने सहराओं में रूह में तो उमंगे महकती रही और कांटे खटकते रहे पाओ में मुद्दतों तक तुझे ढूंढते ढूंढते आ पहुंचा बिलाखिर में तेरे करी आंख उठाकर जो देखा तेरी शक्ल को मुझको डसने लगा मेरा ख्वाबे हसी क्या यही वे भयानक खदो थे जो मेरे वजम को गुदगुदाते रहे जिनकी खातिर मेरे नौजवान बलबले जिंदगी भर मसायब उठाते रहे ये जो स्थूल जिंदगी है इसको तुम कितना ही खोजो इसकी सतह पर तुम कितनी ही लंबी यात्राएं करो एक ना एक दिन तुम पराजित होकर गिरोगे बड़े विषाद में क्योंकि ये दूर के ढोल हैं जो सुहावने मालूम पड़ते परिधि पर नहीं है परमात्मा केंद्र पर है ऊपर ऊपर मत दौड़ते रहो भीतर उतरो और भीतर उतरने की सीढ़ी तुम्हारे पास है किसी से सीढ़ी उधार भी नहीं लेनी सीढ़ी तुम अपने साथ ही लाए हो लेकिन तुम अपने भीतर देखते ही नहीं तुम्हारी आंखें बाहर की तरफ जड़ हो गई उन्होंने भीतर मुड़ना भूल गई पक्षाघात लग गया है तुम्हें याद ही नहीं रही कि भीतर भी कुछ है और जो जानते हैं जिन्होंने सनम को जाना वो कहते हैं बाहर का आकाश बहुत छोटा है भीतर के आकाश के मुकाबले और बाहर की रोशनी भीतर की रोशनी के मुकाबले अंधेरे जैसी है और बाहर की जिंदगी भीतर की जिंदगी के सामने मौत जैसी है और बाहर का धन भीतर की धन से उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती माला टोपी भेष नहीं नहीं सोना सिंगार सदा भाव सत्संग है जो कोई गह करार, ऊपर ऊपर की चीजों से कुछ भी न होगा कितने ही औपचारिक क्रियाकांड करो हवन पूजन यज्ञ कितने ही ऊपर के आवरण बना लो राम नाम की चदरिया ओढ़ लो माला टोपी भेस नहीं नहीं सोना सिंगार सदा भाव सत्संग है बस एक ही चीज काम आ सकती है वह है भाव ऊपर के रंग ढंग नहीं भीतर की भाव दशा सदा भाव सत्संग है जो कोई गह करार अगर परमात्मा को खोजने का संकल्प किया हो करार किया हो अगर जीवन को सार्थक बनाने की अभीपसा जगी हो अगर यह तय किया हो कि ही ना मर जाएंगे जान कर जाएंगे अगर यह निर्णय तुम्हारे भीतर सघन हुआ हो कि यह भी कोई जिंदगी है कि ठीक रहे इकट्ठे करते रहें और एक दिन मर जाएं, यह भी कोई जिंदगी है कि व्यर्थ इकट्ठा करते रहें और मोहसब छीन ले ये भी कोई जिंदगी है कि नाम के पीछे दीवाने रहें और जब जाएं तो चार दिन बाद नाम का कोई पता भी ना रहे जैन शास्त्रों में उल्लेख एक चक्रवर्ती सम्राट मरा चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है जो सारे जगत का सम्राट छयों महादीप का सम्राट जैन शास्त्र कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट जब मरता है तो उसके लिए एक विशेष आयोजन है स्वर्ग में हिमालय का जो समानांतर पर्वत है कैलाश है चक्रवर्ती सम्राट को कैलाश के ऊपर अपने हस्ताक्षर करने का मौका मिलता है सिर्फ चक्रवर्ती सम्राट को तो स्वभाव जब ये चक्रवर्ती सम्राट को अवसर आया कि ये जाए स्वर्ग और कैलाश पर्वत पर अपने हस्ताक्षर खोद दे तो इसके आनंद की कोई सीमा न थी ये बड़े फौज फांटे लेकर चला लेकिन सब फौज फांटे द्वार पर रोक दिए गए द्वारपाल ने कहा आप अकेले जाए नियम यही है आप जाए अपना नाम खोद दें वापिस लौटाएं बाकी सब लोग बाहर रुके मजा वैसे ही कम हो गया इस दुनिया का मजा ही यह है कि दूसरे लोग देखें अकेले कमरे में बैठा कि तुम्हें कोई प्रधानमंत्री बना दे और किसी को खबर ही ना दे तो सार भी क्या है ऐसा लगेगा जैसे किसी नौटंकी में या रामलीला में और देखने वाला कोई ना हो तो मजा तो सारा चला गया इतना फौज फांटा लाया था मित्रों को निमंत्रण करके लाया था यह सब द्वार पर रुक गए या पूर्व घटना है सदियों में घटती सदियों सदियों में कभी कोई एक चक्रवर्ती होता है लेकिन फिर गया भीतर हथौड़ा लेकर और जब उसने विराट कैलाश देखा तो दंग रह गया हमारा हिमालय तो कुछ भी नहीं जैसे हिमालय के सामने एक रेत का कण ऐसा हमारा हिमालय कैलाश के, के सामने एक रेत का कण इतना विराट था ऐसे उत्तुंग शिखर थे भर तो अभिभूत हो गया फिर खोजने लगा जगह कि कहां नाम खोदू तब और मुसीबत हो गई सारा कैलाश नामों से भरा पड़ा था पहले इतने सम्राट हो चुके इतने चक्रवर्ती हो चुके कि जगह ही नहीं थी कि कहां दस्तखत करे यह तो सोचता था कि शायद दो चार दस्त होंगे वहां होंगे दस पांच लेकिन ये विराट पर्वत श्रृंखलाएं सारी दस्खतों से भरी थी यहां इंच भर जगह नहीं थी तो वो लौटा उसने पहरेदार को पूछा कि क्षमा करें, मेरी तो सारी आशा पे पानी फिर गया पहले तो लोग भीतर ना जा सके मगर अब मैं जानता हूं कि अच्छा ही हुआ लोग भीतर ना गए ये नियम ठीक है नहीं तो बड़ी बद्ध हो जाती मैं तो सोचता था कि मैं कुछ चुने इने गिने लोगों में उंगलियों पे गिने लोगों में हूं यहां तो नमालुम अनंत चक्रवर्ती हो चुके मैं तुमसे पूछता हूं जगह कहां है उसने कहा अब तुम क्षमा करो किसी का भी नाम मिटा के अपना लिख दो क्योंकि पहले भी यही होता रहा लोग मिटा मिटा के नाम लिख जाते अब तो मजा और भी चला गया अगर मैं मिटा के लिख रहा हूं कल कोई आएगा और मेरा मिटा के लिख जाएगा मगर ये दशा है हम दौड़ रहे नाम के पीछे धन के पीछे पद प्रतिष्ठा के पीछे हाथ क्या लगेगा ये कमाना नहीं है ये गमाना है एक ही चीज संकल्प करने जैसी है कि प्रभु को जान लो क्योंकि वही शाश्वत वही सनातन जिनके भीतर थोड़ा भी पौरुष है साहस है वे अपने सारे संकल्प को एक ही दिशा में गतिमान कर देते हैं कि स्वयं को जाने बिना न जाऊंगा ये भीतर का दिया जलाऊंगा ही जलाऊंगा ही सदा भाव सत्संग है जो कोई गहे करार और तो पास मेरे हिजर में क्या रखा है एक तेरे दर्द को पहलू में छुपा रखा है आह वह याद की उस याद को होकर मजबूर दिले मायूस ने मुद्दस से भुला रखा है हमारे पास देने को भी क्या है परमात्मा को और तो पास मेरे हिज्र में क्या रखा है इस विरह की अंधेरी रात में हमारे पास देने को है भी क्या हम कीमत कैसे चुकाए और तो पास मेरे हिजर में क्या रखा है एक तेरे दर्द को पहलू में छुपा रखा है मगर वही काफी बस उसे पाने का एक दर्द तुम्हारे पहलू में आ जाए कि स्वाति की बूंद पड़ गई सीप में मोती बनेगी और वही मोती आत्मा है साल हा साल की तलाश के बाद जिंदगी के चमन से छांटे हैं आपको चाहिए तो पेश करूं मेरे दामन में चंद कांटे और तो परमात्मा को हम क्या दे सकते साल हा साल की तलाश के बाद जिंदगी के चमन से छांटे हैं आपको चाहिए तो पेश करूं मेरे दामन में चंद कांटे अपने सारे दुख को अपने सब कांटों को उसके चरणों पर उंडेल दो और मैं तुमसे कहता हूं ये कि तुमने कांटे उंडेले कि उंडेलते ही फूल हो जाते तुमने पत्थर उसके चरणों में डाले कि डालते ही कोहनूर हो जाते तुमने चढ़ाया भाव से इसी में कीमिया है इसी में जादू है गम की रातों के ख्वाब लाया हूं हद यह इज्त लाया हूं शोक लफ्जों के आपगिनों में आंसुओं की शराब लाया हूं और तो कुछ है नहीं हमारे पास लेकिन आतुरता के पात्रों में अपने आंसुओं की शराब तो चढ़ाने ले जा सकते हो गम की रातों के ख्वाब लाया हूं अब तक की हमारी जिंदगी थी क्या गम की रातें थी दुख भरी विरह की हद यह इस तराब लाया हूं बस एक आतुरता है पानी की एक अभीपा है एक प्यास है। शोख लफ्जों के आबगिनों में आंसुओं की शराब लायाओं तुम्हारे शब्द क्या हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं क्या हैं तुम्हारे आंसुओं की अभिव्यक्तियां हैं नहीं जो शब्दों से कहा जा सकता उसे आंसुओं से कहो नहीं जो निवेदन किया जा सकता नाचकर कहो नहीं जो बोला जा सकता झुककर कहो कठिनाई प्रभु की प्रार्थना कैसे हो ये करार कैसे हो गीत गाने को दिए पर स्वर नहीं दे दिए अरमान अगणित पर न उनकी पूर्ति दी कह दिया मंदिर बनाओ पर न स्थापित मूर्ति की यह बताया शून्य की आराधना करते रहो चिर पिपासित को दिया मरुथल मगर निर्जर नहीं गीत गाने को दिए पर स्वर नहीं स्नेह का दीपक जलाकर आह और कराह दी रूप मृमय दे हृदय में अमरता की चाह दी कह दिया बस मौन होकर साधना करते रहो पा जिसे तू जी सका खोकर उसे तू मर नहीं गीत गाने को दिए पर स्वर नहीं गगन सीमाहीन दुस्तर सिंधु परिध अपार दी गगन सीमाहीन दुस्तर सिंधु परिधि अथाह दी आदि अंत विहीन मुझको विषम बिहड़ राह दी कह दिया अविराम जग में भटकते फिरते रहो कर प्रवासी दे दिया परदेश लेकिन घर नहीं गीत गाने को दिए पर स्वर नहीं नहीं प्रार्थना को शब्दों में बांधने का कोई उपाय नहीं मगर आंसुओं में उतरती है प्रार्थना नाचो झुको गाओ और उसी करार में उसी संकल्प में परमात्मा की पहली झलके आनी शुरू होती झरोखे खुलते उसकी छवि उतरती उसकी झनकार सुनाई पड़ती परमात्म के पूजते निर्मल नाम आधार पंडित पत्थर पूजते भटके जम के द्वार और पूछ चुके हो तुम पत्थरों को बहुत फिर वे पत्थर मंदिरों के हो कि मस्जिदों के हो पूछ चुके हो पत्थर तुम बहुत उन पत्थरों से तुम कहीं भी पहुंच ना सकोगे और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्थरों में परमात्मा नहीं लेकिन परमात्मा अगर तुम्हें प्राणों में नहीं दिखाई पड़ रहा तो पत्थरों में क्या खाक दिखाई पड़ेगा पहले प्राणों में पहचान हो जाए तो फिर पत्थरों में भी दिखाई पड़ता है फिर मंदिर के पत्थरों में भी वही है फिर काबा के पत्थर में भी वही है मगर तो पहले प्राणों में पहचान होनी चाहिए प्राणों में दिख जाए तो सब जगह दिखाई पड़ता है लेकिन लोग पत्थर क्यों पूजते हैं पत्थर पूजने में आसानी खतरा नहीं चुनौती नहीं पत्थर कुछ मांगता नहीं चढ़ाए दो फूल तो भी ठीक न चढ़ाए तो भी ठीक लेकिन अगर तुम जीवंत सदगुरु को खोजोगे तो सस्ता सौदा नहीं है फूल चढ़ाने से ना होगा प्राणों के फूल चढ़ाने होंगे अगर तुम जीवन सदगुरु खोजोगे अगर तुम्हें किसी कृष्ण कबीर दरिया नानक मोहम्मद मंसूर ऐसे किसी आदमी के चरणों में बैठोगे तो सस्ता सौदा नहीं है फिर वहां कायरता से ना चलेगा वहां जोखिम उठानी होगी इसलिए लोग बड़े होशियार हैं लोग बड़े चालबाज हैं उन्होंने जिंदा मंसूरों को तो सूली चढ़ा दिया जिंदा जीसस को तो मार डाला और फिर चर्च बना लिए और उनमें पत्थरों की मूर्तियां रख ली और उनके बाद पत्थरों की मूर्तियों की पूजा चल रही ये पूजा बड़ी आसान है ये खिलौने हैं तुम्हारे हाथ के इन खिलौनों के साथ तुम खेलते रहो तुम्हारी जिंदगी ना बदलेगी जिंदगी बदलती है जब कोई जोखम लेता है पंडित पत्थल पूछते भटके जम के द्वार पूछते रहो और पंडित को संभालते रहो मौत के दरवाजों पर भटकते रहोगे एक मौत से दूसरी मौत दूसरी से तीसरी मौत मौत ही मौत की सीमाओं में तुम भटकते रहोगे अनंत सीमाएं हैं मृत्यु की अमृत से तुम्हारा संबंध ना हो सकेगा संबंध का एक ही उपाय है परमात्म के पूजते जहां तुम्हें परमात्मा की साक्षात प्रती हो वहां झुकना वहां अपने अहंकार को तोड़ देना वहां गिर पड़ना वहां रोकना मत पुरानी आत्तों के कारण अपने को संभालना मत और एक बार किन्हीं आंखों में जिंदा परमात्मा की थोड़ी सी झलक मिल जाए एक बार सदगुरु से संग हो जाए फिर क्रांति हो गई फिर बुझा दिया जल गया रहने लगी उनकी याद हरदम अब और हमें रहेगा क्या याद एक ही याद रह जाती फिर 24 घंटे सतत श्वास श्वास में पिरो जाती है समो जाती है यह भी आदाब मोहब्बत ने गवारा न किया उनकी तस्वीर भी आंखों से निकाली न गई एक बार कहीं दो आंख चार आंखें हो जाएं किसी ऐसे से मिलन हो जाए जिसने उस सनम को जाना हो उस प्यारे को जाना हो उस प्रीतम की बाहों में जिसकी बाहें हो फिर वह तस्वीर तुम्हारी आंख से निकलेगी नहीं निकालना भी चाहोगे तो निकलेगी नहीं फिर यह अदब के बाहर की बात है कि उस तस्वीर को तुम आंखों से निकालो यह अदब बर्दाश्त ना करेगा पर्दे से एक झलक वो दिखला के रह गए मुस्ताक दीद और भी ललचा के रह गए और एक बार किसी सदगुरु से पहचान हो जाए जरा सा घूंघट उठे जरा सी झलक मिल जाए उस प्यारे की कि फिर दीवानगी पैदा होती उसी दीवानगी का नाम सन्यास है उसी पागलपन का नाम सन्यास है पर्दे एक झलक वो दिखला के रह गए मुस्ताक दीद और भी ललचा कर रह गए फिर तो मन करता एक ही बात को कि कैसे डूब जाऊं कैसा पूरा पूरा डूब जाऊं हु फितरत में जज हो जाऊं सीमगू रोशनी में खो जाऊं कास में आज रात भर के लिए चांदनी से लिपट के सो जाऊं इतनी ही शुद्ध है वह प्रती थी जैसे कुआरी चांदनी हुसने फितरत मैं जज हो जाऊं वह जो यथार्थ का सौंदर्य है सत्य का सौंदर्य है उसमें कौन न खो जाना चाहेगा एक बार झलक मिले बस मंदिर जो असली गया वो लौटता नहीं लौट सकता नहीं प्रार्थना असली जगी तो उसी प्रार्थना में प्रार्थी खो जाता है फिर लौटना कहां स्ने फितरत में जजब हो जाऊं सीमगू रोशनी में खो जाऊं कास में आज रात भर के लिए चांदनी से लिपट के सो जाऊं उठने दो ऐसी याद दरिया कहे शब्द निर्वाणा, सुनो फिर तेरी याद दिल की जुलमत में इस तरह आई रंगो नूर लिए जैसे एक सीमपोस पोस जा मकबरे में जला रही होती है जैसे कोई कुंवारी लड़की शुभ्र शुभ्र वस्त्र पहने जाके मंदिर में दिया जलाती हो ऐसी ही उसकी याद आ जाती है एक बार सदगुरु से मिलना हो जाए फिर तेरी याद दिल की जुलमत में दिल के अंधेरे में ऐसी कौंद जाती याद फिर तेरी याद दिल की जुलमत में इस तरह आई रंगो नूर लिए खूब रंग लिए खूब प्रकाश लिए खूब बहार लिए वसंत की भांति मधुमास की भांति फिर तेरी याद दिल की जुलमत में इस तरह आई रंगो नूर लिए जैसे एक सीमपोस पोस दो सी मकबरे में जला रही होती है और ये याद असली जन्म है एक जन्म है जो मां बाप से मिला वह केवल देह का जन्म है और एक और जन्म है जो सदगुरु से मिलता है दरिया से नानक से बहाउद्दीन से बुद्ध से से, जरथुस्त्र से एक और जन्म है जो सदगुरु से मिलता है उस जन्म का जब तक तुम्हें अनुभव ना हो जाए तब तक जानना अभी बाहरी भटक रहे मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ उस जन्म को ही बताने के लिए इस देश ने एक अद्भुत शब्द खोजा द्विज साधारणता ब्राह्मण को द्वज कहते वह बात ठीक नहीं सभी ब्राह्मण द्विज नहीं होते यद्यपि सभी द्विज ब्राह्मण होते द्वज का अर्थ है दोबारा जो जन्मा सदगुरु से जो जन्मा जो दोबारा जन्मा वह ब्राह्मण लेकिन सभी ब्राह्मण द्वज नहीं होते याद रखना शूद्र भी द्विज हो सकता है और ब्राह्मण की भी द्विज होने की कोई अनिवार्यता नहीं रदास द्विज हो गए चमहार थे और गोरा द्विज हो गया कुम्हार था द्विज होने में तुम्हारे जन्म का कोई संबंध नहीं जन्म से तो सभी शूद्र होते मेरे हिसाब में दुनिया में दो ही वर्ण शूद्र और ब्राह्मण जन्म से सभी सूत्र होते फिर सौ से कभी कोई एकाद श्रम से ब्राह्मण होता है दोबारा जो जन्म को उपलब्ध होता है समाधि में जो जन्म लेता है ध्यान में जो जन्म लेता है सुमिरन माला भेष नहीं ना ही मसी को अंक ये लिखे पढ़े की बात नहीं है ये शास्त्रों और किताबों की बात नहीं है ना ही मसी को अंक कबीर का वचन तुम्हें याद है नहीं मसी कागज छुओ नहीं कि ना तो स्याही छुई कभी और ना कभी कागज छुआ और कबीर ने यह भी कहा लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात ये देखने की बात है दर्शन की अनुभव की सुमिरन माला भेष नहीं ना ही मसीिको अंक सत सुकृत दृढ़ लाई के तब तोरे गढ़बंक ये जो अंधेरे का विकट जाल है ये जो माया मोह का भ्रांतियों का सपनों का वासनाओं का विकट जाल है ये किताबें पढ़ने से नहीं टूटेगा बढ़ भला जाए टूटेगा नहीं ये टूटता है जब सत्य की प्रती होती सत्य में सुदृढ़ता होती मगर कौन करवाए सत्य में सुदृढ़ता जिसने जाना हो वह जना है जो पहुंचा हो वह पहुंचा है दरिया भवजल अगम अति सदगुरु करो जहाज इसलिए दरिया कहते हैं कि यह सागर बहुत बड़ा है सदगुरु को जहाज बनाओ दरिया बौजल अगमति सतगुरु करो जहाज तह पर हंस चढ़ाई के जाय करो सुखराज और अगर चढ़ जाओ तुम किसी सतगुरु की नाव पर तो पहुंच जाओ उस पार कोठा महल अटारिया सुनेव श्रवण बहुराग सतगुरु सबद चिन्हें बिना ज्यों पंचिन महकाग बड़ा प्यारा वचन है खूब संभाल के हृदय में रख लेना कोठा महल अटारिया सुने होंगे तुमने कोठियों पर महलों में अटारियों में सुने उस श्रवण बहुराग बहुत राग सुने होंगे बहुत गीत सुने होंगे बहुत संगीत सुने होंगे मगर वे सब ऐसे हैं जैसे कौओं की कांव कांव तुमने अभी कोयल का राग सुना ही नहीं कोठा महल अटारिया सुनेवण बहुराग सतगुरु सबद चिन्हें बिना जो पंचिन महकाग जब तक तुमने सदुगुरु का वचन नहीं सुना तब तक कोयल तुम्हारे भीतर कुकी नहीं पपिया तुम्हारे भीतर पुकारा नहीं तब तक तुम कौओं की ही आवाज सुनते रहे कांव कांव ही सुनते रहे निगाहें यार जिसे आसनाए राज करे वो अपनी खूबिये किस्मत पे क्यों ना नाच करे धन्य भागी है वे जो सुन लेते दरिया कहे शब्द निर्वाण धन्य भाग हैं वे जो देख लेते सुन लेते पहचान लेते धन्य भाग हैं वे जो अपने हृदय को उगाड़ देते निगाहें यार जिसे आसनाए राज करे और उस प्यारे की आंख जिसे अपने पास बुलाती हो परिचय देने को वो अपनी खूबीय किस्मत पे क्यों ना नाच करे अगर नाच करने योग बात अगर है कहीं दुनिया में कोई एक तो बस वह यही कि परमात्मा तुम्हारी तरफ देख ले और परमात्मा पहली बार तुम्हारी तरफ किसी सदगुरु की आंख से ही देख सकता है सीधा सीधा तुम उससे संबंधित ना हो सकोगे तुम उससे बहुत दूर तुम्हारी जान पहचान नहीं कोई चाहिए जो तुम्हारा परिचय करा दे इतना मुझे विश्वास है कितना मधुर प्याला पिए कितनी सरस हाला पिए पर सुप्ती हो या जागरण उन्माद हो या चेतना उर में धदकती जो विरह की दाह जा सकती नहीं इतना मुझे विश्वास है घर द्वार कोई छोड़ दे संबंध सारे तोड़ दे विचरण अकेला ही करे निर्जन वनों में किंतु यह उलझी हुई तन से कभी परवाह जा सकती नहीं इतना मुझे विश्वास है कोई हृदय खोकर मिले परिलंब लय होकर मिले पर प्यार के संचार में दो एक क्या सतबार भी मिलकर कभी फिर से मिलन की चाह जा सकती नहीं इतना मुझे विश्वास है खोज लो कुछ भी इस जगत में परमात्मा की खोज तुम्हारे भीतर बार बार सिर उठाती रहेगी पालो कुछ भी इस जगत में लेकिन परमात्मा बीच बीच में व्यवधान डालता रहेगा कितना ही प्रेम घटे इस जगत में जब तक प्रार्थना ना घटेगी तब तक कुछ भी ना घटेगा मगर यह सौभाग्य की बात है कि लाख हम उपाय करें कितने ही हम दूर निकल जाएं मगर परमात्मा की खोज सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकती बीज दग्ध नहीं हो सकता है कितना ही दबाएं और पत्थरों में कितना ही छिपाएं, एक न एक दिन अंकुरित होता है बीज इतना मुझे विश्वास है कितना मधुर प्याला पिए कितनी सरस हाला पिए पर सुप्ति हो या जागरण उन्माद हो या चेतना उर में धधकती जो विरह की दाह जा सकती नहीं इतना मुझे विश्वास है उसी विश्वास के सहारे उसी विश्वास के पतले से धागे के सहारे लोग परमात्मा तक पहुंचते रहे तुम भी ऐसे ही पहुंचोगे करार करो संकल्प करो जगाने का निर्णय लो सुनो सुन सको तो देखो देख सको तो दरिया कहे सप्त निर्वाण आज इतना